गुरु चरण में चरण में अनंत दंडवत नती ज्ञापन करते हुए सभा में उपस्थित महाराज जी अन्य पाठ कन्द ब्रह्मचारी बिंदो शक्ति मंडली मात मंडली सब कोई को जथा योग्य अभिवादन ज्ञापन करते हुए सब कोई की आहित्व तो की कृपा प्रार्थना लेके आज एकादशी तिथि उपलक्ष में हरि कथा हरि कीर्तन के द्वारा सत्संग लेने का प्रचेष्ट लगा हूँ भगवान की ये महती कृपा है हरिद्वार क्षेत्र में ठाकुर शंकर जी का पूर्ण कृपा तो है ही है गंगा जी का किनारे ऐसा मौका नहीं मिले वंदे गुरुपद द्वंद्वम भक्त बिंद समितम श्रीचैतन प्रभु वंदेनंदसहोदित श्रीनंदनंद नंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामुत बिंदा वन मनोहर वंशाकलपतरुवश कृपा पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यदे परमाधव बृंदी वैपियावश स्न भक्तिपदेवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर चु रन देवी सरस्वती तो जो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशनी चदाक्त गुरभक्ति भक्ति भक्तिमदाख्य धैर्य सदाभवमोह तेस्प शिव विरी तम शरण्यम भीताति हम पनतवादीपूत वंदे महापुरुष ते चरारिंद तक्ता दुस्त सुराजक्ष्यम धर्मीष्ठर्जुवचा महापुरुषते वधा वो वंदे महापुरशते चरणार यत्दपल्लवनखचंदम छटाया विस्फुित किपवधु स्वदर्शी पूर्णानुरागर सारूर्ति साराधिकाइकृप श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंदर शिव सदी भक्तविन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजित भुजों कनका बदत जगत प्रिय जुगध वंदे जगत्कुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बागीस वदने लक्ष्मीज से च्क्षस यस्ते हृदय संब नमे नमा गे तव पाद पंकज सुरासुरबंद दिव्यूपम भुक्ति मुक्ति दिन न सदा नंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी विभूषितो वाम नारायणो प्रियमन मदापार वरानसी पुपति भज विश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे जस्यास्ति यस्ति भक्तिर्भगवती किंचन सर्वुनो सीते सुर हरौभक्तुत महदुन मनोरथेन्नासो धवतो जस्यास्ति यस्ति भक्तिर्भगवतीय किंचन सर्वगुण स्तमान सती सुरा हरौभक्त सुकुतो महजुन मनोरथी न सो धावत वही शिशी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपाजी ने बताएं दो दिन के लिए हम ये जगत में आए हैं यहां ईट पत्थर का मिस्त्री बनना हमारा काम नहीं दो दिन का जिंदगी मिला है कब चले जाए छूट जाए कोई ठीक नहीं है ईट पत्थर का मिस्त्री बने इसके लिए हम लोग की जगत में आए नहीं हरिभजन के लिए आए हैं जो माने या ना माने सब कोई के लिए व्यवस्था एक ही है अर्थात हरिभजन छोड़ के दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं भजन क्यों नहीं होता है बहुत जायगा मेरे को बड़ा बड़ा सोसाइटी में बहुत दिन से मठ में बास किए तीस चालीस साल प्रश्न रखते हैं महाराज भजन क्यों नहीं होते उसका जवाब देना पड़ता आज से सात आठ साल पहले पहला वैशाख का दिन चंडीगढ़ मठ की जो संरक्षक है निस्किन चंद महाराज जी का आदेश पालन करते हुए रोपड़ में यह सब चर्चा हुआ था याद हो गया यहाँ भी थोड़ा इस चर्चा को रखे तो इसमें बड़ा बड़ी सुविधा होगा इसमें दो पॉइंट है एक हमारा तरफ से भजन नहीं करने का इच्छा भजन में आए हैं भजन समझे नहीं ये हो सकता है दूसरा पॉइंट हो सकता है जिन लोगों ने मेरे को भजन में नियोजित करने के लिए जुमा लिया है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है अगर भजन करने वाले का बड़ा इच्छा है हम भजन करके ही रहेंगे दूसरा कोई मकसद हमारा नहीं है और जिसका अनुगत कर रहे हैं उसका भी भावना एक ही है भजन करूं दूसरा कोई मकसद नहीं है उसमें कोई उल्टा भाव उल्टा हो नहीं सकता काल भी इस बारे में चर्चा किया था जतम तो तो श्लोक गुणानुवाद हस्तुयतिक क्रम कथा विघात विमानम अनुदीनम मोक्ष और मतिम सतिम ज छिवा सुस्तव ये श्लोगों का सब व्याख्या करे तो समझ में आता है प्रचार कैसे चल रहा है प्रचार के द्वारा ही जड़ जगत का आदमी आकर्षित होते रहेंगे होते आ रहे हैं संत महात्मा का ऊंचा आचरण ऊंचा आदर्श परम पूजबा श्री केशोर महाराज बार बार बोलते थे अगर किसी ने संत महात्मा का अंदर ऊँचा आदर्श देखे नहीं उसका अभाव देखे तो कभी भी वो भजन नहीं कर सकता बद्ध जीव का स्वभाव है दुबला है एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरिनाम संकीर्तन बद्ध जीव स्वाभाविक दुर्बल है एक और एक और एक और माया का खिचावट है दूसरा चीज है गुरु वैष्णव ने बोलते हैं भजन करो भजन करो अब कहाँ जाए परम पुजवत केशव शुक्र सिंह बोलते थे जब तक ऊंचा बड़ा ऊंचा आदर्श नहीं देखे बद्ध जीव भजन नहीं कर सकते जाजल मंसूर जो जैसा आदर्श तेज उसका आदर्श देखे तो उसका मन में धक्का आएगा कपटता करे वैष्णव अपराध करे तो वो डूब जाएगा वो जितना भी पैसा वाला हो कुछ भी हो उसका बात छोड़ो हम उसका क्वेश्चन ही हम उठाएंगे भजन में डूबेगा वो भजन कर नहीं सकता एक उदाहरण दे दे गोड़िया मठ का प्रचार आदर्श थोड़ा चर्चा करके भजन क्यों नहीं हो रहा है इसका उत्तर हम देंगे प्रचार पार्टी गए हैं सिलक केशोर गुस्मा आदेश किए जाओ वहां प्रचार करके आओ प्रचार करके आए हैं उसमें इनके जाने माने शिष्य भी हैं नाम कहने का दरकार नहीं है क्योंकि विषय वस्तु बड़ा चीज़ है सिद्धांत तो बड़ा चीज़ है महाराज के पास गुरुजी का पास प्रचार करके आने का बाद गुरुजी का पास आए पहले और लंबा दंडवत किए और बोले गुरुजी जी प्रचार करके आए हैं गुरुजी बोले कैसा प्रचार हुआ अरे महाराज मत पूछो ऐसा तुंतर प्रचार हुआ कि चारों ओर आदमी झूमने लगे एकदम और सब आदमी भले ऐसा प्रचार होना चाहिए आना चाहिए हमारे पास आओ दोबारा नौता भी दिया है सिला परम पूज केशव को सिम गंभीर होके बोले तुम्हारा प्रचार हुआ नहीं नहीं गुरुजी। बहुत सुंदर प्रचार हुआ सारे आदमी नाचने लगे और बोले महाराज आना सिलकेशव को सिमा दोबारा बोले आपका प्रचार हुआ नहीं क्यों गुरु जी बोले महाराज गौड़िया मठ का प्रचार ऐसा है जो गौड़िया मठ का वास्तव कथा बोलने वाले जो है चैतन महापो का आदेश सिला इसके द्वारा बद्धजीव कभी भी नाचना संभव नहीं बद्धजीवों को वो गुस्सा हो जाएगा क्यों ऐसा बोल रहा है अच्छा बात नहीं बोल सकता शिल केशव गुस्से महाज बोले गौरिया मठ के जो अपराकृत विचार है अपराकित सिद्धांत तो है हरिकथा है ये बराजार का हरिकथा नहीं है जो आपको झुमाने के लिए नाच नचाने के लिए क्वेश्चन तो आए हैं कांटेक्ट लेकर इतना पैसा मिलेगा हम नचा के जाएंगे आई कैन गिव समटेनमेंट टू यू दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव हमारा उद्देश्य ये नहीं है जो आपको खूब मजा देके जाए मजा देने वाला बहुत है बाजार में ढूंढ लेना गौड़ी की जो कथाएं हैं जो विचार हैं स्वाभाविक रूप बद्ध जीव ग्रोहन नहीं कर सकते दुखी हो जाते धक्का लगता है उनमें जिनका अपराध नहीं बना है तो कम से कम वो चीज को सोच, सोचना शुरू कर देगा क्या क्या बात बोला है लेकिन जब अपराध रहे तो उसका विरोध जरूर होगा ये हंड्रेड परसेंट पहले से ही परमप के महाराज पहुपात तब के जमाने से चल रहा है इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हम और भी एक मिसाल दे दें एग्जाम्पल क्योंकि बनावटी बात बोलने का आदत हमारा अंदर में नहीं है शिलोभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपात विमला प्रसाद का नाम विमला प्रसाद जी का नाम पे मशहूर थे विख्यात ब्रह्मचारी अवस्था शिला स्वच्छिदानंद भक्तविन ठाकुर भजन करने के लिए स्वर्ग द्वार में श्री हरिदास ठाकुर का जो समाधि मंदिर प्रतिष्ठित है इनके बगल में इस जस्ट एडजेसेंट वहां भजन कुटीर एक मिले हैं राजा मनीन्द्र चंद्र से वहाँ बैठ के बड़ा भारी भजन किए और विमला प्रसाद को भी साथ में लेकर भजन चल रहा था शिला भक्ति ठाकुर श्री चैतन्य चरितमृत का सुन्दर व्याख्या करते थे शिला ठाकुर का सामने बहुत सारे सहजिया आदमी भी आते थे बाबा जी लोग जो शुद्ध सिद्धांतों को मानते नहीं हैं फिर भी आते थे शिला ठाकुर का सामने कथा सुनते थे और भी सारे आदमी आते थे बाहर का व्याख्या सुनते थे एक दफे सिलो सच्चिदानंद भक्तविनय ठाकुर जी ने, ने बताए बिमला प्रसाद हमारा थोड़ा थोड़ा काम पर गया कलकत्ता में तुम थोड़ा काम करना थोड़ी ही दिन के लिए जितना जल्दी हो सके हम लौट के आने का कोशिश करेंगे लेकिन तुम ये कथा कीर्तन को बंद नहीं करने देना उसको चलने देना तो ठीक है जो आपके आज्ञा है श्री ठाकुर गए और विमला प्रसाद जी व्याशासन में आदेश लेके बैठे और श्री चैतन्य चरधाम का व्याख्या करने लगे व्याख्या करते करते इतना गहरा तक जाते थे महाराज पूछने का बात नहीं जैसे साक्षात चैतन्य महाप्रभु उदित होकर अपने मन का बात अपना सिद्धांतों को कह रहे हैं यही सच्चा बात है सच्चा संत महात्मा का हृदय में भगवान विराजमान होकर कथा कीर्तन को चलाते हैं ये बात कोई झूठा नहीं है जिन लोगों काफी भजन किया और जिसका भजन भगवान ने अप्रूव किया हमने बहुत वजन दिखाने का कोशिश करे लेकिन ठाकुर जी अगर अनुमोदन नहीं किया दुनिया का आदमी पूरा जगत हमको जगत गुरु बोलकर उपाधि दे हमको माला चढ़ाए हमारा पैर को धुलाए उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ठाकुर जी का अप्रूवल है नहीं ठाकुर जी ऊपर से हंसी उड़ाए बोले देखो दुनिया का हालत जिसका नाम हमारा रजिस्ट्री खाता में एंट्री भी नहीं हुआ उसको साधु मन के सारे आदमी पानी चढ़ाए है उसका चरण में और मलाह चढ़ाया करने दे दुनिया तो ऐसा ही है आदमी भी ठगी है और जो ठगाने का इच्छा हो वो बैठे है रावण भी साधु का बेस लिया था लेकिन साधु ऐसा नहीं हो सकता विमला प्रसाद जी का ये व्याख्या सुनकर जो लोग सहजियात उधर उपस्थित थे सारे उनका खिलाफ हो गए इतना खिलाफ हो गए कि वो सोचे कि वो बाहर निकाले उसका कतिल कर खत्म करके समुन्द्र में फेंक देंगे इसको छोड़ेंगे नहीं जो ऐसा बात बोलता है ये तो भजन नहीं जानते वैष्णव है भजन करना चाहिए दूसरे का दोष देखता पागलपंथी है और भी कहानियां याद आ गया इसका बात को पूरा करें, नेक्स्ट इंसिडेंट हम बताएंगे भक्ति विनोद ठाकुर पहुंच गए जाने का बाद देखे इतना आदमी कम है नेक्स्ट डे जब कथा में जब पहुंचे तो देखे बहुत कम आदमी हैं कथा के बाद सब खत्म होने वाला था उसी समय ठाकुर जी ने आए मैंने भक्ति विनोद ठाकुर आके देखे जे कथा में बहुत कम लोग है बाद में रात को क्वेश्चन किया आज कथा में इतना कम लोग क्यों क्या बात है अंदर में सोचा कुछ बोला नहीं नेक्स्ट डे बोला हम आज तुम ही कथा बोलो हम बैठेंगे वैष्णो में ऐसा होता ही है सनातन गोसाई रूप गोसाई ऐसा करते थे जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी इनका सामने हरी कथा सुनते थे गोविंद मंदिर पे रूप जी सनातन गोसाई जी कितना बड़ा ठाकुर जी का अपना आदि कथा सुनते थे भागवत कथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का पास एक एक श्लोक बोलते बोलते पांच छो किस्म का सूर बोलते थे वह हमारा मापिक नाटक बाजी नहीं है अंतर से अब भक्ति का एक एक श्लोक पाठ करते करते मूर्छित हो जाने का उपक्रम हुआ करता था आंसू आ जाते थे कंठ अवरुद्ध हो जाता था चोक हो जाता था ठाकुर बोले शिला सच्चिदान भक्तिविंद ठाकुर बोले हम तो अभी आए ऐसा करो तुम आज तुम ही पाठ करो हम बैठे और ठीक है जो आपका आज्ञा श्री चैतन्य चेता मित्र कर का व्याख्या करते रहे बहुत कम आदमी आए पहुंचे थे उसके बाद जब पाठ खत्म हुआ श्री सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी मंतव्य किए अब हमारा समझ में आया क्यों इतना कम आदमी आते हैं अब हमारा समझ में आया आपका जो अपरा अपराकृत सिद्धांतों कट्टर निष्ठा आचरण इसके द्वारा आंख का मापिक जो हरीका था दूसरे जो जिसका अंदर में बदजजीव तो है भजन करने का बहाना कर रहे हैं अपराध भी प्रचूर है वो सहन नहीं कर सकेगा आपका जो तेज है उसको सहन करने का अधिकार नहीं है वो विरोध करेगा ठाकुर जी ने बोले देखो हमारा कानों में आया आप बाहर में जाओ के आपको मार के फेंक देंगे तो हम लड़ाई नहीं चाहते एक काम करो आप ये हरिनाम का झोला तो है आप ब्रजपत्रन में चले जाओ धाम जिसको चैतन्य मठ बोला जाता है अभी चंद्रशेखर आचार्य भवन आप चले जाओ वहाँ वहाँ जाके भजन शुरू करो शतकटी नाम जगो एक बार नहीं दो तीन बार किए एक चैतन्यवट में एक जोकवीट में पुरुषोत्तम धाम में जो चटक पर्वत है ये सब महाताम लोग अपना जो जितना सारे खून पसीना हैं सारे आप लोगों का हित के लिए वितरण करते हैं फिर भी इन लोगों का ही बदनाम ज्यादा मिलता है श्री केशव गोसिवी महाराज बोलते थे प्रभुपात भी बोलते थे जिनका जिंदगी का एकमात्र मकसद है दूसरे का मंगल करना जिसका आदर्श ऊंचा है जिसको स्पर्श करना साधारण आदमियों का बस का काम नहीं है उनको ही ज्यादा आक्रमण का फेस करना पड़ेगा श्रील केशव गोसि महाराज भी बोले जिनका एकमात्र उद्देश्य समाज का मंगल करे उसको ही आक्रमण सहन करना पड़ेगा क्योंकि उसका मकसद है हमारा जिंदगी जीवन दे दूसरे का मंगल करके ही रहेंगे दूसरा हमारा कोई मकसद है नहीं माया देवी का ऐसा प्रभाव है आप आर आपका साथ आप मिलजुल जाए इस बारे में इस बारे में भी बहुत सारे कथा आ जाएगा बहुत सारे कथा आ जाएगा काल परसों अगर कथा चलते रहे तो करेंगे जो सब एक्सेप्ट कर लेंगे गौड़ी का प्रिचिंग का वैशिष्ट ये है जो आ फ्लाटरिंग पर्सनैलिटी कैन नेबर बिकम ए प्रीचिंग पर्सनैलिटी ये गोल्डन टाइप में हमने हमने प्रभुपात जी ने, ने बताया हम भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं गौड़िया मठ का प्रचार वैशिष्ट ऐसा है जिसको समझने में करोड़ों जन्म लग जा सकता कोई सियोरिटी नहीं है उसका बात भी वो समझे कि नहीं समझे बात ये बनता है जे भक्ति ठाकुर जी ने भेज दिया उधर रौपात को पौपा जी ने हरिभजन किए वहां भी उसका मकसद एक ही था जो भी है दूसरा एक कहानी बताना चाहा अभी भूल गया क्या कहानी एक दूसरा कहानी बताना चाहा सुंदर तो प्रचार का जो विषय है जो अगर हमारा समझ में आ जाए गोड़िया मठ का प्रचार तो हम भजन करके ही रहेंगे भजन हमारा छूट नहीं सकता बद्ध जीवों का अनुगत्य करने से हमारा बद्ध दशा मिलेगा मुक्त पुरुषों का अनुगत्य करने से हमारा मुक्त अवस्था मिलता है ये नियम है किसका अनुगत तो अल्टीमेटली कर रहा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है इसका उत्तर देने से समय लग जाएगा सपोज करो कि हमारा गुरुजी नित्य सिद्ध महात्मा है जिसका ऊपर जुमा देखे रखे हैं वो बद्ध जीव हैं गुरु वैष्णव को लूटना चाहते हैं किसी ने शिकायत भेजा मथुरा मठ से श्री बामन महाराज का पास महाराज ये ऐसा ऐसा करता है प्रमाण है महाराज हम क्या करें इसका अनुगत करें पोपा का समय में भी, भी ऐसा हुआ था हमारा जितना सारी चीज है आपका हाथों में देंगे प्रण आपका चरणों में डाल देंगे पोपा जी ने बोले देखो अनुगत्य का धारा ये है वो गलती करे तो आपका दोस्त नहीं लगेगा आपको गुरु वैष्णव का आदेश के द्वारा आपको आदेश पालन करना है आपको दोस्त देखने आप जाओ तो मुश्किल हो जाएगा पहुँचा हुआ संत है वो शासन करने वाले होते हैं वो करेगा क्योंकि वो परमांश अवस्था है शासन हर आदमी कर नहीं सकता बद्ध जीव शासन करने जाए तो उसका और बंधन डबल हो जाएगा कर नहीं सकता जिसका अंदर में हिंसा है वो हिंसा का भी बहुत सारे विभाग है कैसा कैसा हिंसा जीव हिंसा जीव हिंसा का एक एक बात सुनोगे चौंक जागे जिंदगी में सुने नहीं हमने अरे सचमुच सुने नहीं हमारा पास हमारा पास सच्चा खबर है सिद्धांतों का खबर विचार हमारा पास है हमने अगर हमारा सामने जो उपस्थित है उसको नहीं बोला उल्टा बोल दिया अपने को बचाने के लिए तो हमारा जीव हिंसा हो गया सच्चाई को हमने पेश नहीं किया जो गुरु प्रभुपात सब सब हमारा सामने गुरुवर्ग को जो बात बोले हमको उसी सिद्धांत तो को छुपाकर अपना प्रतिष्ठा का लिए अपना पोजिशन के लिए अपना सुविधा के लिए थोड़ा घुमा के सिद्धांत तो बोल दिया बस हो गया और हमारा जीव हिंसा हो गया सच्चाई को नहीं बोलना जीव हिंसा है बोल दो चाहे उसको बड़ा कठिन लगे लेकिन वो अगर भजन चाहे तो कर लेगा उसका लिए चिंता मत करो वो करेगा भजन क्यों नहीं हो रहा है इसका उत्तर ही दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है आपका शायद क्योंकि कठिन बातें हम नहीं बोल रहे हैं अभी रूप नगरी रोपर में जो हमने उत्तर दिया था वहां बाहर का पंजाब किशोरी का रिपोर्टर सब उधर उपस्थित थे हमको पता नहीं था बात यह है कि हम लोग गोलोकधाम का पियोन है पोस्टमैन गोलोकधाम से जो मैसेज आए हैं हमारे पास गुरुवर्गो का माध्यम उसी चिट्ठी को आपका सामने देने के लिए हम आए हैं आपका दरवाजे पे महाराज आपका लिए वार्ता है अपराकृत वार्ता है ये आप सुनो ये ले लो आपका ही चिट्ठी है ये चिट्ठी का अंदर कोई कठिन बात रहे हृदय को थोड़ा ठेस पहुंचाने वाला कुछ बात पैदा हो गया तो तो वो भी बद्ध का तो स्वाभाविक ठेस पहुंचना लेकिन उसमें पोस्टमैन का कोई दोष है नहीं क्योंकि पोस्टमैन तो चिट्ठी देने के लिए आए हैं चिट्ठी का अंदर कोई मैसेज ऐसा रहे कि आपको धक्का लगे तो उसके लिए पोस्टमैन को पिटाई करो ये आपका बुद्धिमानी नहीं माना जाएगा क्योंकि पोस्टमैन का काम है जाओ नित्यानंद प्रभु को हरिदास ठाकुर को ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश किए हैं जो जाओ घर घर में जाओ ये सब बातें बोलो दक्षिण भारत में भी विप्रो को ऐसा बताए थे अमार आज्ञा गुरु भैया तारो ई देश ये शब्दों का भी बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है ये शब्दों को उठाकर ओसुर लोग भले ही देखो चैतन्य वहां पर बोला तो हमने गुरु हुआ तो क्या नुकसान हुआ ये लोग सुना ही नहीं कभी अनुगत तो किया नहीं गुरु वैष्णव का अनुगत वास्तव तो करते असत्संग नहीं होता मन में कोई दूसरा भावना नहीं होता अन्नाभिलास नहीं होता तो गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो समझने में देर नहीं लगता बिल्कुल समझे नहीं लेकिन ये शब्दों को उल्टा सीधा करके ऐसा व्याख्या करते हैं कि मानो कि वो छोड़कर दुनिया में कोई गुरु है ही नहीं वो उसको ही चैतन्य वहां पर बोल के तू गुरु बन जा शब्दों का माने है नहीं कभी हम चर्चा करेंगे हम भूलेंगे नहीं आप थोड़ी सी समय में इसका उत्तर दे दे सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा जो लोग एडुकेटेड है उसको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होता है यहां तक कि मठ में बास करते हैं प्रोत्साह सेवा करते हैं गुरु वैष्णवों का सामने सब रहते हैं और भजन नहीं बन रहा है दिल टूट रहा है ऐसा कैसे इसमें हम एक उदाहरण दिया था जिन्होंने एजुकेशन किया है हायर एजुकेशन वो लोग जानते हैं कभी कभी नौकरी का जो एग्जामिनेशन चलता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चलता है बैंक का एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन विशेष करके बैंक बैंक का आजकल तो हर जगह ऐसा हुआ यूएसए में जो पद्धति है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शॉप बॉक्स रहेगा उसमें ये क्वेश्चन है उसका बाद आंसर भी दिया हुआ है दो दस उसमें कौन सही है उस बॉक्स में टिक मार्क लगाना लगाना है आपको ऐसा करते करते जाओ तो एग्जाम का जो समय खत्म हो गया उसका अंदर में जो आपका आंसर देने का सुविधा मिला तो उसमें जो उत्तर आपने दिए हो इस एग्जाम में एक काइंट का कंडीशन रहता है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर दो तो आपको एक एक नंबर करके मिलते रहेगा माइंड इट एक क्वेश्चन का आंसर किया तो एक मिलेगा दो नंबर क्वेश्चन का आंसर किया तो वन प्लस टू टू मार्क हो गया आपका दो हुआ, लेकिन इसमें कंडीशन है अगर आपने बिना जाने किसी बॉक्स में टिक लगा दिया मार्क लगा दिया वो गलती है तो आपको पेनल्टी हो जाएगा समझा मेरा बात पेनल्टी मतलब एक नंबर मिलना था अब तो दो नंबर अभी तक किया है द, दो मिनट में उसमें एक हुआ दो हुआ दो नंबर मिला थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपने क्या किया गलत कर दिया तो दो नंबर माइनस दो नंबर जीरो हो गया समझा मेरा बात तो ऐसा 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें 50 मार्क आपने सही मार्क दिया 50 आप मार्क आपने गलत दिया तो उसमें 50 नंबर आपको मिलना था लेकिन पेनल्टी 50 हो गया उसमें 50 माइनस फिफ्टी जीरो हो गया समझा मेरा बात हम और एक उदाहरण देते बच्चा लोग लूडो खेलते हैं लूडो जानते हो जिसमें सांप रहता है सीढ़िया रहते हैं कई एक दो तीन चार बोल के बचपन में एक दफे जोर जबरस्ती हमको भी बैठाया था हमने बोले क्या खेल है महाराज इतना कसरत करके 99 तो किया फिर जीरो में आ गया हम नहीं खेलेंगे हमारा फुटबॉल ही ठीक है <laughs> इसमें हम ऐसा नहीं खेलेंगे इतना कसरत किए घंटा भर फिर बाद में जाके जीरो में सांप का मुख में गिर गया फिर जीरो में आ जाओ अरे हर गया हमने हम नहीं खेलेंगे ऐसा भी होता है जो मठ में भजन करने के लिए आए हैं शुद्ध वैष्णव रहे तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये हैं सुबह में उठकर वो शुद्ध वैष्णव का दर्शन होते रहेंगे उसका प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा कभी डांटेगा कभी प्यार करेगा ये समझना समय ना मुश्किल है वैष्णवों का भाव ठाकुरदा बोलके एक वैष्णव रहते थे प्रोपाद का गण श्री चैतन्य गौरिया मठ में सिलक भक्ति तो माधव गोस्वी महाराज और हमारा गुरु महाराज का साथ रहते थे एक जगह ही भजन करते थे बाबा जी महाराज कीर्तन जब शुरू हो उसका दस पंद्रह मिनट पहले आंखें खड़ा हो जाएगा कि ठाकुर जी का कितना भी शुरू होगा अतन भन धन लगा के एकदम कासर लेके एकदम खड़ा कब खुलेगा पड़वा ठाकुर जी को दंडवत करे प्रेम के द्वारा जैसे कि वृंदावन में राधा गोविंद और गौरंग महाप्र का धाम में हरि का आरती चल रहा है साक्षाद अनुभूति इसका जो फीलिंग्स है और शुरू कर दिए भाले गोरा गदाधर बोल के इतना सुंदर की मीठा कीर्तन जो सुने वो झूम जाएगा उसका दिल में थोड़ा असर पड़ेगा फिर कोई लड़का ऐसा है उसका एब्सेंट माइंड है वो उसको उसको कीर्तन में कोई कीर्तन दोहरा देना उसका संभव नहीं वो जानते नहीं है और भक्ति भी नहीं है उठपटांग बुद्धि है चंचल है वो करताल लेके ठोकना शुरू कर दे बाबा जी महाराज ऐसा ताल के गार है वो ठक ठुक ठक ऐसा कर दिया महाराज का अंदर में बड़ा दुख पहुंचा हमारा सेवा एकदम विनष्ट कर दिया बोल के क्या किया बोले अपना जो ये घन डंडा उस उसका ऊपर भक् यहाँ से सेवा को खराब कर दिया भग यहां से उसके इधर धक्का लगा वो बोले क्या महात्मा हमको धक्का दे दिया ऐसा अरे क्या गलती किया जड़ जगत भी तो बोलेगा क्या गलती की हमारा ठीक ही तो किया जड़ जगत का विचार सुनेंगे कि महात्मा का विचार सुनेंगे कौन से विचार सुनेंगे फिर कीर्तन का बाद महाराज जी घर में जाने का समय पुजारी ने मिठाई और सब फल फूल दे दिया उसके घर में लाख रख लेते तो वैष्णव लोगों को बहुत कुछ दिया जाता है लेकिन झांकी मर के देखो तो खाता नहीं लाया ले आता है थोड़ा लड़के आप तो दे देते हैं आदमी सोचते कि इतना खाते है? नहीं जितना भी दिया जाए बांट देते हैं थोड़ा बहुत ले लेते तो महाराज जी प्रसाद नहीं पाया बड़ा आंसू आया जो लड़का को डंडा फेंका भले उसको ले आ मेरा सामने उसको ले आया गया उसको सर पे हाथ देकर सामने बताया बेटा तूने दुखी तो नहीं हुआ तू तो मेरा अंदर समझा नहीं मंदिर का भाव जितना कीर्तन हम ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए कीर्तन कर रहा था इसमें तेरा उटपटांग जो भावना है चंचल भावना ऐसा तो फूकने उसमें ठाकुर जी का सेवा का नुकसान हुआ इसलिए हम यह हमारा काम का क्रोध नहीं था मेरे को गलत नहीं समझा बाप प्यार से जितना अच्छा अच्छा मिठाई आया तू मेरा सामने बैठ के खा ले ना बाद में खा लू ना मेरा सामने खा ले तब तो मेरा हृदय का संतुष्टि हो आज भी ऐसा हुआ जे ये सारे छो बज गया छ बज गया उठता नहीं है हमारा बुखार है हम डंडा लेके उसको पीटना शुरू कर दिया घर खोल के आ के मारे एकदम एकदम पीटना शुरू गया भाग यहां से ते भी मेरा प्रेम का था प्रेम का एक कहानी और बता दे जो भूल गया था इसने आपका अंदर का जो कंसियसनेस चेतना और बढ़ जाए यही मेरा विचार है क्योंकि भजन क्यों नहीं होता इसका उत्तर ये है चेतना जितना डिग्री में बढ़ते चले तो आपका भजन उसी डिग्री के अनुपात बढ़ेंगे जरूर एक दूसरा घटना हम सुना दे थोड़ा देर पहले भूल गया था बोला सिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद में थे उस समय कृष्णनगर में कृष्णनगर सिटी है नवाद्वीप का नजदीकी है ज्यादा दूरी नहीं है वहाँ उनके पोस्टिंग पोस्टिंग लगा हुआ था और सच्चिदानंद और ठाकुर जाने माने पर्सनैलिटी थे जिने ने अपना जिंदगी का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी भजन में लगाने का कोशिश के भजन में लगाए यही टेक्निक है वैष्णवों का वैष्णव बुखार है बीमारी है पड़ा हुआ है उसमें भी भजन चलता है हमारा स्वास्थ्य है बहुत खाते हैं पीते भी कीर्तन भी करते हैं हमारा भजन नहीं बनता क्योंकि हमारा मकसद भगवान गुरु वैष्णव का संतुष्टि विधान करना नहीं है हमारा मकसद कुछ और है सच्चिदान भक्ति मनोद ठाकुर जाने माने पर्सनैलिटी थे और है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसलिए नवद्वीप से एक बाबाजी महाराज थे जिनका दिल में शुद्ध भक्ति का पता था भक्ति मनोद ठाकुर का तो उन्होंने रोज डेली दो एक केस फाइल करने के लिए कृष्णनगर जाते थे अब बोलते थे नवद्दीप में उस बार ऐसा ऐसा होता है ये केस फाइल करते थे रोज प्राय एक दो दिन बाद नहीं कभी कभी जाते थे एक दो केस लिखाने के लिए ऐसा ऐसा कर रहा है उधर सब टीम बनाकर गए ये बदमाश है वैष्णव नहीं है सब कोई का दोस्त दिखते हैं इसको छांट देंगे हम शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी का पास पहुंचे और बोले महाराज इसका कोई काम नहीं है रोज एक एक करके दो एक केस फाइल करने के लिए आता है तब इसको सुनना मात इसको सिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी ने बोला ये जो केस फाइल करने के लिए आ रहा है मेरा पास यही भजन कर रहा है असली क्योंकि आप लोग जो बदमाशी कर रहे हो भक्ति का खिलाफ इसको सहन नहीं होता आपका माला करना एक घर में बैठ के रात से ये भजन नहीं है क्योंकि ये गौरहरी का मन का अभिष्टो का अनुकूल है जाओ हमारे पास से जाओ आपका भक्ति नहीं हो रहा है जाओ आप यही भक्ति कर रहा है बहुत सारे चीज बताने का है लेकिन महाराज जी दो शब्दों के द्वारा आपका मंगल कर दे इसलिए मैं अपना वाणी को यहाँ विश्राम देना ये चर्चा को आगे भी चलाएंगे बांछा कल पत्र कृपा सिंधुपति तान पावन भविष् नमो